देवी भागवत चौथा स्कंद श्री कृष्ण का शिव जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिव जी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान राजा जनमेजय ने कहा मुनिवर आपके मुखारविंद से यह प्रसंग सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियाँ निहित थीं फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया ऐसी घटना कैसे हो गई नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध था सुरक्षित अंतपुर में प्रसव गृह की व्यवस्था थी फिर भी संबरासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया सत्यवती नंदन व्यास जी इसका जो कारण है वह स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए व्यास जी कहते हैं राजन माया में अनुपम शक्ति है मानवों को मूढ़ बना देना इसका स्वाभाविक गुण है लोग इसे साम्भवी कहते हैं जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में न आया हो मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं देवता अथवा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता भूख प्यास नींद भय आलस्य मोह शोक संशय हर्ष अभिमान बुढ़ापा मृत्यु अज्ञान ग्लानि, वैर ईर्ष्या डाह मद और श्रम ये सभी देह के साथ ही उत्पन्न होते हैं राजल सभी पर इनका प्रभाव कुछ न कुछ पड़ता है भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर पधारे थे अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए इस विषय में अन्यथा विचार अवांछनीय है पहले कंस के भय से भगवान गोकुल पधारे कुछ दिनों के बाद जरासन से भयभीत होकर द्वारका चले गए फिर उन्होंने रुक्मिणी को हर लिया सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव के समय रुक्मिणी हरण में प्रवित हो गए द्वारा प्रद्युम्न के हरे जाने पर भगवान शोकाकुल हो हो उठे, फिर उनका समाचार पाकर हर्षित भी गए। जो हर्ष और शोक दोनों परिस्थितियों का उन्होंने लीला से वर्णन किया सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग पधारे वे वहां से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे रोके जाने पर इंद्र से युद्ध किया इंद्र हार गए अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया था सत्यभामा जी बड़ी आदरणीय थी उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान वृक्ष में बंध गए उन अपने ना को सत्यभामा ने दान कर दिया नारद जी प्रतिग्रह प्रतिग्रह लेने पधारे थे तत्पश्चात बराबर सुवर्ण देकर श्री चंद्र को बंधन से मुक्त किया प्रद्युम्न प्रभृति श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जामवती अधीर हो उठी भगवान श्री कृष्ण से कहा प्रभु मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान पर्वत पर पधारे ये उस पर्वत पर गए जहाँ पर तपस्वी शिव शिवभक्त उपमन्युजी विराजमान थे पुत्र पुत्राभिलासी भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे शैविक दीक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरम्भ कर दी भक्तिपूर्वक तपस्या करने पर छठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए सौम्यवेश में पधार कर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भूत भावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर वहां पधारे थे भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा यद कुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हो गया तुम अभिलसित वर मांग लो मैं देने को तैयार हूँ मेरे मेरा सामने आ जाना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का सूचक है अब कोई भी मनोरथ श्रेष्ठ नहीं रह सकता व्यास जी कहते हैं अत्यंत प्रसन्न होकर सामने पधारे हुए उन भगवान शंकर को देखकर कर देव की नंदन महाभाग कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेमपूर्वक पड़ गए फिर मेघ के समान गंभीर वाणी से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की